गुरु पद वंदे गुरुपद्द्वंदम भक्तबिंद समित श्रीचन्न प्रभु वंदे राधिका नंदसहोदित श्रीनंदनंदन वंदेराधिताचरणोद गोपीजन सामूत बिंदव हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे श्रीचैतन पदाबुजों मेभ्यो नमो नमः कथंचिश्रयादा सा ओपी तद्गंधवाग् भवे श्रीचैतन्य पदाबुज मधुपेभ्यो नमो नम <coughs> कथित आश्रयां सा ओपी तद्गंधवाग् भवे सुशिल्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वाई प्पाजी ने बताए करुणा माई विष्णु। बद्ध जीवों का हृदय से जितना सने कामना वासना सारे बंधन का चीज है सब चीज़ों को उखाड़ के फेंकना चाहता है इट्स ए काइंड ऑफ ऑपरेशन यू कैन से दे बी कम वेरी एंग्री बद्ध जीवों का हृदय से जितना सारे कामना वासना दुर्गंधूषित बद्ध जीवों का हृदय में जितना सारे कामना वासना प्रतिष्ठा का लोभ लालची सब कुछ है सब कोई को गुरु वैष्णव उखार के फेंकना चाहते इसलिए सब लोग गुरु वैष्णव का उपहार गुस्सा हो जाते हैं शत्रु समझते हैं प्पा जी ने बोले बहुत आदमी हमको शत्रु समझे गुरु वैष्णव का दृष्टि यहाँ से इतना तक नहीं है भूत भविष्यत वर्तमान त्रिकालदर्शी है भविष्य में क्या होने वाला है हमारा आचरण हमारा व्यवहार इनका बारे में सोच के वो बिलहल हो जाते हैं गोस्वामी लोगों ने भी बहुत चिंता किए ये भविष्यत में जो भक्तों का जो फ्यूचर जेनरेशन आए उसका बारे में गुस्सा ने बहुत चिंतन किए बहुत इसका बारे में कभी समय हो तो सुनोगे दो चीज आपने सुने हैं एक है सार्थपरता सार्थपरता सेल्फिशनेस और और एक विपरीत क्या है निस्वार्थ राइट स्वार्थों पर स्वार्थोपरता निस्वार्थपरता आपने सुने हैं जब कोई स्वार्थोपरता बोल के चीज आपका दिल में आता है किसी ने व्यवहार किया आपका साथ वेरी सेल्फिश आपका दिल दुखाता है बहुत खराब क्या बात है और निस्वार्थ जो आप सुनते हो निस्वार्थ चैरिटेबल डिस्पेंसरी कितना सारे हॉस्पिटल खुले हैं कितना सारे मुफ्त कितना सारे लोगों का एजुकेशन का व्यवस्था किया गया आनंद होता है ना काल बोला था 50% परसेंट अब पंजाबी पीपल दे आर ऑल फुल नॉट ओनली पंजाबी पीपल फो सोसाइटी एक्चुअली जो वास्तव जो अंदर में जो विद्या है वास्तव विद्वा जो आने का बाद अविद्वा वहनिश हो जाता है और एज इट इज जो चीज जैसा है वो दिखाई पड़ता है इसका बारे में ध्यान देना चाहिए ये बात कही कभी कोई, कोई ध्यान नहीं देता एज इट इज यथा यथ सकोले सरमान करिते शक्ति दे महाप्रभु ने भी जब महाप्रभु का बारे में संकीर्तन शुरू किया और जब महाप्रभु का बंदना शुरू किया तो अब महाप्रभु ने बताया ये ये क्या हो रहा है अतिस्थुति निंदार लक्षण अरे हम एक मानुष है हमको ये सब सम्मान दे रहे ये सब उचित नहीं है ये क्या कर रहे है तो निस्वार्थ जो है ये समाज में जो निस्वार्थ सेवा चल रहा है बहुत सारे निस्वार्थ सेवा चल रहा है हॉस्पिटल है एजुकेशन संस्था है इन निस्वार्थ संस्था का जो उद्घाटक है इन निस्वार्थों का जो बैनर सामने लगा हुआ है निस्वार्थों का बैनर लगा हुआ है ना ये निस्वार्थ का बैनर का पीछे बैकग्राउंड में बहुत सारे स्वार्थ है ठीक यू कैन नॉट नो इट ज मस्ट बी इंटेलिजेंट इनाफ टू अंडरस्टैंड ऑल दि सिक्रेसिस अदरवाइज यू कैन नॉट एंटर इन दिस स्पिरिचुअल वर्ल्ड निस्वार्थ का जो बैनर है इसके पीछे बहुत स्वार्थ लूट रहा है अगर एक करोड़ रुपया का मेडिसिन बांटा जाए तो उसका पीछे दस करोड़ रुपया का बेनिफिट है दस करोड़ रुपया का बेनिफिट है स्वार्थोपरथा निस्वार्थपरथा ये दो सुने हो लेकिन एक बात आपको ध्यान नहीं है इसका बाद भी और एक है इसका नाम है परार्थोपरता परार्थोपर था ये सुने नहीं ये परार्थपर था तमाम चौदह भवन में ढूंढो मिलना मुश्किल है परार्थपरथा एक करुणा माई गुरु विष्णु का ही संपत्ति है बाहर में देखा जाता है गुरु वैष्णव बहुत कठिन ये क्या बोल रहा है ये क्या कर रहा है लेकिन जिसका वास्तव गुरु वैष्णव का कीपा मिला है वो ही जानता है ये वैष्णव का दर्शन क्या है क्यों ऐसा बोल रहा है आपने शायद सुने होंगे वैशिष्ठ जी का साथ आ, या आपका विश्वामित्र मुनि का फाइटिंग हुआ था बहुत दिन तक विश्वमित्र मुनि बार बार बोले आप मेरे को ब्रह्मो सी बोल के स्वीकार करो क्योंकि आप प्रामाणिक भक्ति हो ये बोलोगे तो सब मन जाएगा वैशिष्ट्य मुनि बोले ना हम मानने के लिए तैयार नहीं आई एम नॉट रेडी टू कंस आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू दिस सर्टिफिकेट जराइक ना हम आपको ये सर्टिफिकेट नहीं देंगे विश्व मित्र मुनि उनका लड़का जितना सारे संतान उसका पर आक्रमण किए बहुत सारे हंगामा तो वैशिष्ठ मुनि का साथ ये जो विश्वामित्र का जो फाइटिंग है ये भी आप अगर सोचोगे महाराज ये मनी ऋषियों में फाइटिंग होता है तो हम करे क्या गलत थी शास्त्र में इसलिए बताया गया हमारा गुरुवर्ग ने बताया मुनि मुनि नाम चौबे ब्रह्मा मुनि ऋषियों ने भी गलती करता है गलती करता है मतलब गलती करने का बहाना करता है हम अगर सोचे वैशिष्ट्य मुनि ऐसा गलती कर दिया दुर्वासा मुनि ऐसा गलती कर दिया तो तमाम सिद्धांत तो गड़बड़ हो जाएगा तमाम सोसाइटी दे वो लोग गलत रास्ता पे नहीं तो रहने दो दूसरा रास्ता पे चलना शुरू कर देगा इसलिए हमारा गुरुवर्गो ने बार बार समझाया ये मनुष्यों ने ये तुम्हारा माफिक बद्ध आत्मी नहीं है ये लोग जो गलती करने का बहाना करते हैं इट इज अ माइलस्टोन फॉर आस जैसे एक माइलस्टोन स्टोन देखे बोलोगे यार कितना किलोमीटर बाकी है वृंदावन वृंदावन नहीं बोले ये खराब लगेगा चंडीगढ़ वृंदावन तो अपरागित धाम तो ऐसा माइल इसको देख के शिक्षा सर्टिफिकेट रह जाए इसको देख के आप सीखोगे इसका लिए ये सब नहीं तो मुनि ऋषियों का भी भ्रम ब्रह्म हो ब्रह्मर्षियों का तो ये जो वैशिष्ट्य मुनि ने राजी नहीं हुआ बहुत आक्रमण कर दिए बहुत आक्रमण किए फिर भी वैशिष्ट्य मुनि जी बार बार बोले आपको ये सर्टिफिकेट अभी नहीं दिया जाएगा बाद में एक हम तो डिटेल में यहीं नहीं जाना चाहते बाद में ऐसा इंसिडेंट हुआ वैशिष्ट मुनि उनके पत्नी का साथ चर्चा कर रहे जो ये सब सेवा का समान दुर्वास आपका विश्वमित्र मुनि को दिया जाए भजन करता है ऐसा तो उस समय क्या हुआ ये जब बात चर्चा चल रहा था वो विशा जी वो घर में कुटिया में आया पधारे उसको मालूम नहीं था वो सुन लिया वो भजन कर रहा है इसको ये सब देना है ये सब वो सुन लिया तो उसका जित जिंदगी में जितना हिंसा वृत्ति ये तो ये भी एक लीला वो संग संग चेंज होगी ये क्या बात है जिसको इतना सत्यानाश करने का कोशिश किए उन्होंने मेरा को इतना सम्मान देना चाहते इतना आदर करना चाहते, तुरंत वो आके भला हमारा गलती हो गया चलो आप क्षमा करो आगे से ऐसा नहीं होगा तो तब वैशिष्ट्य मुनि ये बताया अब आप आपको ब्रह्मषि का उपाधि आप दिया जाएगा जब तक गुरु वैष्णव देखते इसका अंदर में वो क्वालिटी नहीं आएगा वो आप अगर हमको बोलोगे पीएचडी टाइटल हमको दो हम तो बोलेगा पागल है हम तो चिल्लाएगा क्यों आप पागल हो क्यों हम आपको हमको पीएचडी टाइटल दोगे तो जब पीएचडी टा, टाइटल टाइटल लेने के लिए आपको भी किस तरीका दिया इस सम प्रोसीडियोर सो दैट यू कैन गेट दिस पीएचडी टाइटल और हमारा वैष्णव समाज में प्रभुपाद जी भक्त विनोद ठाकुर जो कुछ भी किसी को कुछ खेताब दिया जाए भी विश्व वैष्णव राज्यसभा में या वैष्णव समाज में वो टाइटल को प्रभुपत लिख के अगर उचित सोचे तो वो टाइटल दिया जाता है कोई बद्धजीव अगर हमको कोई टाइटल दे ये ऑथेंटिक नहीं है इससे साबित होता है तुम स्वतंत्र हो अनुगत तो नहीं हो तुम्हारा एक्टिविटीज तुम्हारा सिद्धांत तो सब प्रमाणित है हंड्रेड आई कैन प्रूव इन फॉर्म द लैक्स ऑफ पीपल दैट तुम्हारा आचरण तुम्हारा क्रियाक्रम तुम्हारा सिद्धांत तो प्रमाण करता है तुम गुरु वैष्णव का अनुगत्य नहीं हो जो भी समाज बोलता है में है एक विषय है सो परार्थो परवता एकमात्र गुरु वैष्णव के द्वारा होता है कभी कभी बाहर में देखा जाए तो गुरु वैष्णव हमको ऐसा का व्यवहार करता है शायद उसका अनुगत्व नहीं है उसका तिनाद भी नहीं है तिनाद भी किसका है नहीं है वो गौरा जानता है जिसका तिनाद भी नहीं है उसका जबान पे सिद्धांत तो नहीं आएगा उसका जबान पे सिद्धांत तो नहीं है बच्चा बैठो, उसका में सिद्धांत तो नहीं आएगा उसका राइटिंग में सिद्धांत तो नहीं आएगा अगर आता है तो जरूर सोच लो कि हमारा दिल में कष्ट होता है इस बात को मानने के लिए लेकिन उसका अंदर में जरूर तिनाद भी है कभी कभी उनको धमकी भी देता आप ऐसा कर तो लेकिन ये सब शास्त्रों का प्रमाण अगर मांगे तो दिया जाएगा कौन कौन गुरु वैष्णव क्या किया है रशिक मोहन विद्याभूषण जी जिसका जन्म हुआ था चा, एक चक्रधाम में जिसका एक एक सिद्धांत हो और किताब पढ़ने का वो पागल हो जाता था सारे बड़े बड़े वैष्णव भक्ति ठाकुर का देखो उन लोगों का बिहेवियर आप चिंता करोगे तो वो गलती किया आपको लगेगा सारे प्रामाणिक एक गुरु वैष्णव कभी भी शास्त्रों का खिलाफ काम नहीं करेगा चाहे जितना हो सके उसको धमकी दे दो आपको हम ऐसा कर देंगे करो उसका तो अपना कोई सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है तो झोला उठाएगा जंगल में बैठ जाए तुम जाओ तुम्हारा हिम्मत जाके बैठ के दिखाओ वो तो बैठ जाएगा हमें गुजरगा नहीं पचर चलो तुम मानोगे नहीं हम बैठ जाएंगे तुम्हारा हिम्मत है तो जाओ दिखाओ तो ऐसा ना करो इसमें अपराध के पतन हो जाएगा कभी ऐसा ना एक बात यह है जो श्लोक देके हम शुरू किया है उसका तो थोड़ा बहुत व्याख्या करेंगे क्योंकि यहां आए हैं थोड़ा बहुत पानी भी पिए उसका रिटर्न नहीं दे सके तो उसका उसका घर में हम नहीं जाते ये पहली बार हम ऋषि जी का घर में रुका किसी गृहस्थी का घर में हम रुका नहीं आज तक वो मंदिर जैसा लगा कोई डिस्टर्बेंस नहीं किया कोई एक बात गीता में है सर्वान श्रेनो ज्ञानी परि ये बात को ध्यान से सुनना नहीं तो चिल्ला चिल्ली सब बेकार हो जाएगा बात किया है शिला स्वच्छिदानंद भक्ति में ठाकुर ने बार बार बताया है देखो बहुत आदमी बहुत आदमी संकीर्तन करता है बहुत आदमी दौड़ता है हमने साधु सेवा किया फलाना किया फलाना किया ऐसा बहुत कुछ किया लेकिन भी ठाकुर बार बार बोलते हैं, देखो आपका अगर भजन में आगे जाना है पहले आपको जो आध्यात्मिक वस्तु और जड़ो वस्तु का अंदर में फड़क समझना चाहिए यू मस्ट अंडरस्टैंड द डिस्टिंगशन बिटवीन स्पिरिचुअल थिंग एंड नॉन स्पिरिचुअल थिंग मेटेरियल थिंग 100 में इफ नॉट मोर 99.99 नाइन पॉइंट नाइन दे कैन नॉट मेंटेन दिस प्योरिटी दे आर कंफ्यूज्ड जस्ट समझा मेरा बात इतना कंफ्यूजन आ जाता पागल हो जाता यहां तो कि देवता लोग वो भी डिसाइड नहीं कर सके इतना फाइन डिसीशन एक्यूरेसी एकमात्र नित्यानंद प्रभू का जो कृपा जिनको बाहर में देखने से ये आचरण नहीं है बदमाश है अहंकारी है ऐसा लगेगा नित्यानंद प्रभू का जिसका ऊपर कृपा हुआ बाहर में देखोगे कभी कभी उसका आचरण ऐसा लो अहंकारी है बहुत प्रमाण है जो नित्यानंद अवदूत का कृपा वास्तव कृपा मिला उसका आचरण बहुत स्ट्रेंज आप परीक्षा करने जाओ तो हार जाओगे प्रमाण नहीं कर सकोगे कुछ इतना स्ट्रेज उसका बिहेवियर आप अपना ये बुद्धि के द्वारा थोड़ा बहुत मुखस्त कर लिया शास्त्रों उसका बारे में कुछ ए, कुछ मंतव्य करोगे कंक्लूजन करोगे तो खतरनाक हो जाएगा जिंदगी बेचैनी में जिंदगी बाकी जीवन तो इसलिए भक्तभूर ठाकुर जी ने बताया आपने आज इतना यहां आयोजन किया ये आयोजन किस लिए दैट इज माई फास्ट क्वेश्चन टू यू यह जो आयोजन की है किस लिए वॉट फॉर पहले यह बताओ इसमें शुद्ध भक्ति पाने का कोई इच्छा है कि कोई दूसरा चीज प्राप्ति करने का इच्छा है हमने ये भी देखा है तीन लाख हरिनाम करते करते उसका हरिनाम का हरिनाम उसको सिद्धि दिया है वो सिद्धि को काम में लगाकर वो संत चाहे गृहस्थी हो वो किसी का बच्चा नहीं हुआ उसको कृपा करके बच्चा दे दिया लेकिन शास्त्र में सब खिलाफ है माना है पौपात का चरण की नीचे भक्ति पौपुरी स्वामी महाराज का चरण का नीचे लाखों करोड़ों सिद्धियां खेलते थे फिर भी दे नेवर वांटेड टू एग्जिबिट इट देर आई है ऐसे गुरु वैष्णव भी है पागल छगल का माफिक रहते सम्मान नहीं लेते बैठते नहीं लोग सोचते ये नालायक है ठीक है ना लायक तो है लेकिन इन लोगों का सब है आप तो तीनाद भी का अर्थ तो, तो समझते नहीं हो आप सोचते हो कपट होके बांध छा कल्पत वो कपट समझते हो तुम्हारा तो आंखें अंधा हो गया तुम गुरुचरण में अपराध किया गुरुजी तुमने तुमको तैग दिया था तुम तो जानते नहीं हो इसलिए तुम सिद्धांत तो जानते नहीं हो अरे देखो तो सही जो गुरु वैष्णव का चरण में दुनिया का प्रतिष्ठा आ रहा है जो वो लेना नहीं चाहता है। भागता है उसको तुम बोलते हो उसका उद्धत्व है तुम्हारा कितना एडासिटी है तुम उसको तो बोल रहे हो क्योंकि वो सुधारना चाह परिस्थिति को चाहे समाज उल्टा रास्ता में ना जाए ये उनका दिल का इच्छा किसी को सम्मान देना नहीं देना ये सब बात नहीं होता वो तो सम्मान दे ही देता है लेकिन यथा जथो सम्मान जो, जो तो सम्मान शिला भक्तिपूर्ण पूरी के स्वयं को चाहिए वो सम्मान हमको नहीं चाहिए हमको नहीं चाहिए अगर बाद में गुरुजी चरण में ले ले गुरु वैष्णव समाज अगर जोर जबरस्ती दे ऑथेंटिक गुरु वैष्णव सब बड़े बड़े वैष्णव लोग बोलते हैं इसका यज्ञ है तब समाज अगर बोले वो भी उसको हृदय स्पर्श नहीं करता उसके लिए उसका वैष्णवी प्रतिष्ठा हो जाता है तो पहला बात यह है कि स्पिरिचुअल थिंक को मेटेरियल थिंक से छांटने का जो जो प्रोसीज़र है ये सीखो पहले हम आपको चीटिंग नहीं करेंगे भजन करना चाहते हो तो सीखो पहले फर्स्ट इसका करने के बाद भक्ति में डॉक्टर बोलते हैं जो भी आप कर रहे हो उसके स्पिरिचुअल मैटर को आध्यात्मिक चीज को ढूंढो आज ये हो रहा है इधर यह अनुष्ठान का अंदर क्या स्पिरिचुअल थिंग डेवलप हुआ बाकी जो मेटेरियल थिंग रह गया खाना पीना अगर थोड़ा बहुत मेटेरियल भी हो गया तो उसको डिस्कार करो समझा मेरा अगर हमारा सामने पहुंचा हुआ गुरु वैष्णव नहीं रहता है तो एक पल पल में हम गिर जाते हैं। हम बोलते हैं हम गुरु वैष्णव का अनुगत तो करते हैं लेकिन तुम्हारा एक्टिविज कर देते अनुगत तो नहीं हो सिर भक्तिवल जिंदगी में एक बार भी कोई अपना दिल से डिसीशन नहीं लिया शिल भक्ति पुरी गोष्वी गुरु महाराज है उन्हीं है मेरा गुरु का अवन वो आएगा तो सिद्धांत तो तो तो तो होगा शिल भक्ति तो माधव गुरु महाराज जब कोई सिद्धांत तो ले, मेरा लेव गुरु भाई है वो तो आएगा तब तो सिद्धांत हम तो अपने आप ही सिद्धांत तो ले लेते हैं और सभा में पेश कर देते और बोलते ये गुरु वैष्णव है हम तो लाठ लगाना चाहते हैं गुरु वैष्णव को अरे मुख में बोलते हैं वैष्णव सम्मान करते हैं सम्मान दिखाओ प्रमाण करो मुख में बोलने से तो होता नहीं प्रमाण करना चाहिए जो प्रमाणिक होना चाहिए कोई भी बात बोलो कोई भी क्रियाक्रम कोई भी सिद्धांत तो, कोई भी लिखा भी ये शुड भी ऑथेंटिक क्योंकि ये डॉक्यूमेंट रह जाएगा फ्यूचर में जो आएगा जेनरेशन वो भटक जाएगा उल्टा रस्ता पे एज इट इज सब होना चाहिए तो भक्तिवीर ठाकुर ने बोले जो भी अनुष्ठान आप करो संकीर्तन करो या भोज भंडारा करो कुछ भी करो इसका अंदर में स्पिरिचुअलाइज हुआ कि नहीं न कि मेटेरियल रह गया कुछ पूरी सब्जी बाना खिला दो वह चलो ये देखना चाहिए ये अगर नहीं हुआ तो आपका हरिनाम लेना माला पहनना आपका जब ध्यान छोटा छोटी सब सारे 100 परसेंट कामयाब नहीं हो सकता समझा मेरा बात जो अज्ञानी है वो तो कुछ भी करेगा एक महामंत्रों का टुकड़ा उधर है रास्ता में चलते समय देखे सब आदमी ऐसा करके कुचलते जा रहा है हमने जब देखा हमको तो चमका है महामन तो परा हुआ तू उसका कादा सब कीचड़ लगा हुआ है उठा के जेब में रख दिया क्योंकि आदमी को मालूम नहीं है आपको मालूम नहीं है कि ओम लिखा हुआ अगर साठ हम पड़े उसमें क्या आपका अपराध हो सकता देट यू कैनॉट अंडरस्टैंड हम आपको आदर करते हैं आप मेरा बच्चा हो गोदी में आओ बट आई कैन नॉट अप्रूव योर एक्टिविटीज ओम ये जो है ये शब्दों ये सृष्टि का आदि ओम इति क्या ब्रह्मो ये जो मंत्रो इसको साठ में लगाने का चीज नहीं है ये अपराध हो जाएगा बिल्कुल हम तो जो नामावली पहनते हैं उसको भी हम डांटते हैं तुमको तो धोना पड़ेगा कहाँ दोगे बाथरूम में जहाँ पेशाब करते हो वहां जाएगा समझा मेरा गुरु वैष्णव को तब गुरु वैष्णव का सामने रहना ठीक है जब गुरु वैष्णव को समझोगे नहीं तो गुरु वैष्णव के सामने रहोगे तो पतन हो जाएगा ये साठ को तो वही बाथरूम में धोोगे आपका तो गंगा नहीं है क्या करोगे फिर ज्यादा से ज्यादा सिर पे लटका सको उसको उठा के रखो फिर जमुना में या गंगा में धो कभी तो समझा मेरा बात तो हम ज्यादा व्याख्या नहीं करेंगे एक उदाहरण देखे हम खत्म करेंगे यू शुड रिमेम्बर दिस टुडे माई माय कमिंग शुड बी ए स्टैम्प्ड मैटर छप्पा दिया चीज हम आया था इधर गुरुजी आए हम नहीं आए हमारे इधर में गुरुजी बैठ के आए हम नहीं आए हम कहाँ का आए श्री चैतन्य महाप्रभु का चरण कमल वंदना करते हुए श्री कृष्णदास को विराज गोस्वामी ने इस चीज लिखे श्री चैतन्य प्रभम मंदिर जो श्री चैतन्य महाप्रभु चरण कमल को वंदना करते हुए बोले महाप्रभु का चरण कमल में जो भावड़ा है चरण कमल कमल जिसमें सैद मधु रहता है तो मधु नहीं है तो कमल क्या कैसा कमल है मधु नहीं है। तो उसमें मधु का लोभ मधु से मधु शैद के लोभ से जो भावड़ा मड़मड़ाते हैं ये कमल का और होवरिंग ऑल अलाउंड वन लोटस बिकॉज देर इज हानि दैट्स वाई you need not invite any honey bee it's an automatic factor they are coming my gurumaji used to cite this example my son if you are doing vision actually you need not put one flag in front of people i am vision now automatically people coming to you you can see like in a garden you can find nice nice flower there so honey bees they are coming to take taste of that बन के बैठा है दिल्ली में कहा बैठा है वो लोग तो वो लोग का बारे में हम नहीं बोलते हम चाहते है कि हमारा ये करा कथा के द्वारा अगर एक आदमी का ये पांचकूला में सब मंगल हुआ तो हम तो बहुत एक आदमी हमको ये नहीं इच्छा कि अल्लाह को आदमी को नचा दे कितना आई कैन डू इट सूर ताल करके नचा सकता लेकिन हमने कभी नहीं किया कभी नहीं किया पंचकूला का अंदर ये सात दिन का अंदर इफ आई कैन चेंज वन सोल जीवात्मा देन आई थिंक इट इज मोर देन एन तुम तो बोलोगे लाखों आदमी को तुम उद्धार कर दियो करो तुम हमको ये सब बसना नहीं है दस आदमी हमको हमारा दिल समझे तो हम बोले हाँ ठीक है भाई खूब है तो ये जो चैतन्य चौप महाप्रभु का चरण कमल में चारों ओर भवरा लोग मरमराते मधु का लोग शायद के लोग ये कौन है चैतन्य का अपना पार्षद से चैतन्य प्रभ चैतन्य महापो का चरण कमल और चार और जो भक्त लोग है ये भक्त लोग हमारा गुरुवर्ग जो है वो भी भक्त लोग चैतन्य महापो का पार्षद भक्ति ठाकुर सारे चैतन्य महापो का पार्षद तो इन लोगों का चरण कमल में थोड़ा बहुत इनका गंदगी अगर हमारा जिंदगी में पोहपात का जो चरण कमल का सौगंध शौकर जो है अदर इसका स्मेल हमारा नासा पे आ गया तो हो गया हम अगर कुत्ता है हम हमको हम अपने को सोचते है कुत्ता हमने लिखा भी है पूरा किताब में लिखा है इस्कोन वाले को सब प्रार्थना करते हुए हम गुरु वैष्णव का कुत्ता है इसलिए जब देखा है ऐसा हमने घ्यव घेव घ्यव घो किया माई बार्किंग इज सेवा फॉर गुरु वैष्णव हमने लिख दिया पापा फिर भी लोग सोचते नहीं है मेरा एक्टिविटीज क्या है मैं क्या चाहता हूं मेरा एक पैसा भी मिलता है पूरा मेरा जिंदगी सब कुछ हम गुरु वैष्णव के चरण में सब ये सब जानते हैं फिर भी दे कैनॉट अंडरस्टैंड माई हार्ट दैट इज कॉल माया मेरा अपना बोल के कुछ नहीं रखा सब फिर भी ये लोग सब यही अच्छा है सबसे अच्छा है कि पब्लिक हमको ना समझे जितना कम समझे तो मेरे लिए सुखदायक है क्योंकि क्वालिटी रहेगा हम भजन का सुविधा मिलेगा हमको इसलिए भक्ति में ठाकुर बार बार बताए मठ मंदिर दलानबारी नाकोरप तुम्हारा बस का काम नहीं है तुम जीवात्मा को शासन करके उसको सही रास्ता दिखाओगे तुम्हारा बस का काम नहीं इसलिए करो मत तुमको उत्सव करने के लिए धोनी व्यक्ति के पास जाके पैरो महाराज हमको उत्सव भंडारा करना है दो लाख रुपया दो अरे हम नहीं करेंगे तुम्हारा पैर नहीं पकेंगे हमारा सरकार नहीं है भंडारा को हरिकता का भंडारा करेंगे तो भागवत में बोला ये जो सब साधु संत बने हैं इन लोगों का क्या काम है कस्माद भजे धनु धनु मद में जो हो गया इतना अहंकारी क्यों उसका चरण में शरण लेता है हमको थोड़ा रुपया दो कितना सारे करोड़पुतिया हमको आया चड्डा का पिताजी महाराज को सेवा बताओ बार बार बोले एपिक बार बार बताए हमने बोला महाराज आपका क्या सेवा है बताओ हमारा कोई सेवा नहीं पूछ के देखना ये सब गप नहीं बोला बार बार बताए क्या सेवा है क्या सेवा है आपका महाराज हमने बोला हमारा कोई सेवा नहीं आपका कोई सेवा है तो बताओ आपका सेवा हम करने के लिए तैयार है पऊबाजी ने बताया किसी जीवात्मा किसी संसारी व्यक्ति या किसी जगह आपको इन्वाइटेशन किया जाए यू कैन गो देर प्रोवाइडेड आप जा सकते हो एक कंडीशन है अगर जाने का बाद आपको उठाने का हिम्मत नहीं है किचड़ से देन आई कैन नॉट कम पोपा जी का सिद्धांत आपका घर में हम नहीं आएंगे अगर हमारा आने का बाद आपका दिल में स्टैम्प नहीं गिड़ा आप समझे नहीं हो व्हाट फॉर आई हैव है काम है देन तो हमारा इधर आना फजूल है साधु तो वो है जो एक बार जिसका साथ देखो आपका जिंदगी में भूल नहीं सकोगे क्या कभी भूल नहीं सको वो साधु हो चैतन्य महाप्रभु का पार्षदों का निष्ठा देखो भक्ति देखो एक बात एक लाइन बोल के हम छरेंगे चैतन्य महाप्रभु का पार्षद का ऐसा प्रेम है प्रभु का चरण में गुरु वैष्णव चरण में ऐसा होना चाहिए शक होना नहीं चाहिए संदेह नहीं करना चाहिए धमकी नहीं देना चाहिए गुरु वैष्णव को वो डरते नहीं किस चीज को ए बैठो चुपचाप। तो चैतन्य महापो या पार्षद है जब रथयात्रा का टाइम चौमासा तो सारे भक्तों लोग तमाम जहां जहां रहते हैं फुल ट्रुप सब चैतन्य महापौर दर्शन पागल का माफी दौड़ते थे हजारों हजारों हजारो आदमी सब शिवानंद का गाइडेंस में जाते अब कैलकुलेशन करो आपका भी संसार इनके भी संसार था उस टाइम में वो लोग जाते थे आप हिसाब करो नवद्वीप से हावड़ा कितना किलोमीटर है और हावड़ा से आपका पुरुषोत्तम नीलाचल कितना किलोमीटर यू कैन कैलकुलेट योर सेल एंड सी कितना किलोमीटर है पांच सौ ऊपर है छः सौ हो जाए क्योंकि नवद्वीप से एक सौ बारह पच्चीस पच्चीस किलोमीटर तो है ही है एक सौ पच्चीस किलोमीटर तो मायापुर आदि सब है ही है उसके बाद से आगे का जोड़ो पाँच सौ कितना किलोमीटर तो साढ़े छः सौ सात सौ किलोमीटर तो वो सारे छो सौ किलोमीटर जितना सारे तुम्हारा माफी मैया लोग नाजुक सब जिनका बच्चा है पेट में गोदी में लिए हुए सब मैया लोग जाती अब कितना टाइम लगेगा कितना किलोमीटर चलोगे ठाकुर जी ने मेरा पैर में चक्का लगा दिया हम गोवर्धन परि का छठ करके आ जाते लेकिन वो सब मैया लोग वृद्ध है बूढ़ा है अपाहिज है सारे चलते हैं चलो चैतन्य मापो का चरण दर्शन करें इतना प्रेम है जितना सारे कष्ट मिलता था माताजी जी यू कैनॉट इमेजिन जितना सारे मच्छर काटते हैं खाना नहीं है सोने का जाय्या नहीं आप तो इतना सुंदर घर देते तो हमारा बैठो हरी का था बोलो क्या हमारा हमारा हिम्मत क्या है लेकिन वो लोग जमाने जमाने में उसको फैसिलिटी नहीं था नो कार नो फैसिलिटी नथिंग यू विल हैव टू वर्क थाउजेंड सब किलोमीटर माप दिखाए तो उसी समय में ये सब उधर जाए तो पुरुषोत्तम धाम में जाए तो हाउ हाउ मच टाइम इट विल चैक हिसाब लगाओ फिर उसका बाद उधर जाके चौमासा उधर मनाए फिर उसका बात करने का बाद आंसू टपकते हुए प्रभु प्रभु जब दर्शन देने का टाइम में जा रहा है वो तो लुट पुटा प्रभु रोते हैं वो लोग रोते हैं वो भू रोते हैं प्रभु बोलते प्रभु, प्रभु रोना आप बंद करो नहीं तो ये लोग तो पागल हो जाएगा कैसे जाए आप तो स्वयं भगवान उसके बाद उसका आपका इतना प्रेम कैसे जा सकता उसका लोड क्या है फिर कितना ठंड लगा इतना प्रेम और हमारे कुछ नहीं है वो लोग भी गृहस्थी है आप भी गृहस्थी हो प्रेम चाहिए इनके अलावा सारे बेकार के पास वैष्णव